देवी भागवत प्रथम स्कंध सूर्य और सौनक जी का संवाद सूर्य कहते हैं श्रीमद देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य बड़भागी और परम पावन बन गया अब मैं इसे कहता हूँ यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित है तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्त्रोत्रों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं भगवती जगदंबिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तारपूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ रिजवरों यह रसों का भंडार है इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है अतएव भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है आद्या परा सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं जो संसार के आवगमन रूपी बंधन को काटने में कुशल हैं सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती है वे भगवती जगदंबिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती है तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमन करना जिनका स्वाभाविक गुण है उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है तथा यह भली बाती विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत की सृष्टा हैं साथ ही यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभिकमल से हुआ है फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र श्रष्टा कैसे ठहरे भगवान विष्णु भी स्वतंत्र श्रष्टा नहीं कह सकते वे शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे नाभ से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए किंतु वे श्रीहरी भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र श्रष्टा नहीं माना जा सकता क्योंकि वह रस है रस बिना पात्र के ठहरता नहीं कोई न कोई रस का आधार रहना ही चाहिए अतएव चराचर जगत की आधार होता भगवती जगदंबिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपनी है अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ मुनिगण सुनने की कृपा करें